प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा कोई किसान किसी बैल से सेवा ले रहा है उसे पीट रहा है कर्म सिद्धांत के अनुसार अगले जन्म में किसान बैल बनेगा और बैल किसान बनके अपना बदला लेगा उस बदला लेने वाले किसान को पुनः उस कर्म से बंधन होगा क्या यदि होगा तो यह श्रृंखला कैसे टूटेगी समाधान कर्म से भोग होता है और भोग से भी कर्म बनता है जो कर्म के साथ संबंधित होगा उसे कर्म पकड़ेगा देखो कोई व्यक्ति देश रक्षा के लिए पकड़ा गया उसे फांसी की सजा हुई यह सजा उसका भोग है जिसका संबंध पिछले जन्म के किसी कर्म से होगा लेकिन उसके अंदर जो भाव आ रहा है कि मैं देश के लिए बलिदान हो रहा हूँ तो वह सजारूपी भोग एक विशिष्ट कर्म का हेतु बन जाएगा उसका भाव एक दिव्य कर्म का हेतु बनेगा कर्म का संबंध तो अहमता से है इसलिए इसकी गति बहुत घन है एक व्यक्ति कर्म करने पर भी कर्ता नहीं बनता और एक चुपचाप बैठने पर भी कर्म कर रहा है व्यक्ति प्रातः काल आलस्य के कारण संध्या नहीं करता तो उसे दोष लगेगा अतः न करने पर भी वह दोष का करता बन जाता है संस्कार बदल जाने पर कर्म शिथिल हो जाता है और संस्कार या दृष्टि नहीं बदली तो वह कर्म नहीं बदलेगा उसका फल फिर चुका, चुका चुकाना पड़ेगा मान लीजिए आपका कोई ऋणा मित्र है जो आपका कर्ज नहीं चुका पाया उसका शरीर छूटने पर कर्ज चुकाने के लिए वह आपका पुत्र या पशु बनकर आ सकता है मित्र होने से वह आपको हमेशा सुख देना चाहेगा और आप भी उसे कष्ट नहीं देंगे यदि कोई ऋणानुबंधी शत्रु कर्ज चुकाने के लिए आपका पुत्र बना तो वह आपके दुख ही देगा जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता तब तक ऋणानुबंध ऐसे ही चलता रहेगा पर जिस दिन सत्संग से शास्त्र चिंतन से संस्कार बदल जाएंगे तो कर्म से संबंध शिथिल हो जाएगा अन्यथा यह कर्म परंपरा से ऐसे ही चलती रहेगी गीता में भगवान ने कहा गहना कर्मण गति ही कर्म की गति बहुत जटिल है इसे सहजता से कोई समझ नहीं सकता इस परंपरा से पूरा छुटकारा तो तभी मिलता है जब यह ज्ञान हो जाए कि वस्तुतः आत्मा का कर्म से कोई संबंध ही नहीं है एक बात यह भी है कि दृष्टि के अनुसार पाप पुण्य में बहुत अंतर पड़ जाता है आप एक व्यक्ति का घर उजाड़ देंगे तो आपको पाप लगेगा परंतु जब सरकार बांध बनाती है तो हजारों लोगों के घर उजाड़ देती है पर उसे कोई दोष नहीं लगता क्योंकि उसकी दृष्टि किसी को उजाड़ने की नहीं है वहां तो दृष्टि व्यापक कल्याण की है जब तक व्यक्ति स्वार्थ प्रधान रहता है तब तक कर्म से दोष होता है परंतु कर्तव्य प्रधान होने पर वह दोष नहीं होता अब इसी बात से बैल और किसान की श्रृंखला को भी समझ लेना चाहिए